Oh ध्यान उपासना के लिए शारीरिक स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ हल्का सा व्यायाम हम करेंगे सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे सर्वप्रथम ताड़ आसन की स्थिति में आएंगे भ्राताजी को देखते हुए धीरे धीरे जाएंगे ऊपर दोनों हाथों को दोनों हाथों को ऊपर मिला लें उंगलियां मिला लें हथेलियां आसमान की ओर पूरा खींचे जो एड़ियों को उठा सकते हैं श्वास भरते हुए उठाएंगे छोड़ते हुए नीचे हाथ ऊपर ही रहेंगे श्वास छोड़ते हुए पैरों पर आ जाएं, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर खींचे और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे फिर से कर लेंगे एक बार श्वास भरते हुए हम तनाव देते हैं और छोड़ते हुए रिलैक्स करते हैं ठीक है विश्राम नीचे आ जाएं। जितनी भी हमारे आसपास स्थिति है स्पेस है उसके मुताबिक हम बाई और दाई तरफ झुकना है तो पहले हम बाई तरफ झुकेंगे फिर दाई तरफ श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएं पैरों को थोड़ा बैलेंस कर लें खोल के और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे सब लोग अपनी बाईं तरफ जितना बैलेंस रख सकते हैं और श्वास ले और छोड़ते हुए फिर ऊपर आ जाएंगे एक श्वास भरे और छोड़ते हुए दाईं तरफ कमर में जो तनाव हो रहा है उसको महसूस करे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर और छोड़ते हुए विश्राम नीचे ले आएंगे आंखें बंद अपने कमर में जहाँ भी कहीं कुछ संवेदना हो रही है उसको अनुभव करे सारा ध्यान अपने शरीर पर कहीं तनाव लगा हो कहीं खिंचाव ठीक हुआ हो उस पर अपने ध्यान को ले जाएंगे दूसरी प्रक्रिया करेंगे नेक रोटेशन कमर कमर से दोनों हाथ कमर पर पहले बाई तरफ मुड़ेंगे पीछे और देखेंगे और फिर दाई तरफ श्वास लें और छोड़ते हुए पीछे पूरा पीछे देखें अपनी कमर को देखने का प्रयास करें फील द ट्विस्ट एट योर बैक कमर में जो तनाव हो रहा है उसको महसूस करें श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक श्वास लें और छोड़ें। फिर श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे अपने बाई तरफ पूरा ट्विस्ट करें पीछे देखें और छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाएंगे फिर से एक बार करेंगे आंखें बंद करके पूरा ध्यान लोअर बैक पर क्योंकि हम ध्यान में ज्यादा देर बैठ नहीं पाते उसके लिए फिर से लोअर बैक का कर करेंगे श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे पूरी संवेदना एक एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करें आपकी बैक में क्या हो रहा है छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर में फिर दूसरी तरफ करेंगे ऐसे ही श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे रिलैक्स हाथों को नीचे ले लें गर्दन की रोटेशन करेंगे नेक की गर्दन की श्वास भरते हुए बाई तरफ से पीछे जाएंगे धीरे धीरे आधे चक्कर में श्वास भरते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे आएंगे धीरे धीरे जितना धीरे जा सकते हैं और सारा ध्यान अपनी गर्दन पर संवेदना पर कि क्या हो रहा है दो बार करेंगे आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा श्वास के साथ आधे चक्कर में पीछे गए आगे आते हुए श्वास को छोड़ा दूसरी तरफ से भी करेंगे एंटी क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे धीरे धीरे सारी नेक अपनी गर्दन की संवेदनाओं पर दृष्टि रहे और विश्राम कंधों के लिए करेंगे श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएंगे पीछे और छोड़ते हुए नीचे पूरा क्लॉक वाइज पूरा घुमाएंगे जितना भी आसानी से आप कर सकते हैं उसी तरह श्वास के साथ सेमिकलाइज करते हुए श्वास के साथ चलेंगे बहुत धीरे धीरे और उल्टी साइड से करेंगे पीछे से आगे श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे और विश्राम दोनों हाथों को कंधों पर रख लेंगे और श्वास के साथ चक्कर बनाते हुए पीछे जाएंगे श्वास श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे दोनों तरफ से करेंगे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे हम एक घंटा आसन अपना स्थिर रख सके उसके लिए कुछ हल्का पहले मसल्स को रिलैक्स कर लेते हैं तो बैठना आसान हो जाता है तो कमर ताकि हम बैठ सके उसके लिए कमर के लिए एक दो प्रक्रिया करेंगे दोनों हाथ पर ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट करेंगे पहले अपने बाएं तरफ हाथ रख के पूरा पीछे देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे फिर दूसरी तरफ इसे एक बार करेंगे पूरी कमर को ट्विस्ट करें और दूसरी तरफ से भी विश्राम दोनों हाथों को पीछे अपना टक कर ले पीछे श्वा, श्वास छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे जो आगे झुक सकते हैं अपने कंधे की तरफ श्वास छोड़ते हैं आगे, जितना भी आप झुक सकते हैं कंफर्टेबली और श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर एक बार फिर से श्वास भरे और छोड़ते हुए अपने बाय घुटने पर वैसे उठेंगे फिर अपने दाए घुटने पर दाई तरफ इससे जो लोअर बैक एक होने लग जाती है ध्यान में उससे निजात मिलती है हाथ पीछे जमीन पर टिका टिकाले ऐसे श्वास छोड़े और पीछे रिलैक्स करें। पूरे मसल्स को ढीला करेंगे पूरा ढीला कर दे जो हमारा बैठने का स्थान है सीट को ताके हम निशल एक आसन में बैठ सके पूरा ढीला कोई तनाव नहीं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे ये अंतिम प्रक्रिया है इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे श्वास भरते हुए हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे बिल्कुल ऊपर जितना जा सकते हैं दोनों हाथों को मिलाएंगे और ऊपर से खींचेंगे अपने आप को जैसे कोई ऊपर से पकड़ के खींच रहा है आंखें बंद करेंगे अपनी गर्दन कमर पीठ की स्थिति को देख ले की क्या स्थिति है उसको बिना डिस्टर्ब किए धीरे धीरे अब हाथों को नीचे ले आएंगे आंखें बंद रखेंगे हाथों को या तो गोदी में या घुटनों पर अपनी सुविधा अनुसार रख लें अगर अपने आसन को किसी तरह से हिलजुल कर ठीक करना है तो कर लेंगे सुखासन में या अर्ध पद्मासन जो भी आपको अनुकूल पड़ता हो कुर्सी पर भी जो बैठे हैं अपनी स्थिति को ऐसा बना लें कि हम एक घंटे तक बिना हिले डुले बैठे रहें। कोमलता से आंखों को बंद कर लें पूरे ध्यान काल में आंखें बंद ही रहेंगी शिथिले करेंगे जिस जिस अंग का मैं नाम लूं वहां वहां पर मन को ले जाकर उस अंग को शिथिल कर देंगे रिलैक्स कर देंगे उस अंग में कोई तनाव ना रहे कोई टेंशन ना रहे अपने बाएं पैर पर ध्यान ले जाएं बाएं टांग बाया घुटना बाएं जंघा पूरी बाएं टांग रिलैक्स कर दें शिथिल कर दें दाया पैर दाई टांग दाया घुटना दाई जंघा पूरी दाई टांग रिलैक्स कर दी, शिथिल कर दी। जैसे हम किसी वस्तु को जमीन पर रखकर उसके भार से निवृत्त हो जाते हैं वैसे ही दोनों टांगों को रखकर करें पूरा शिथिल कर दें नाभी के नीचे का भाग शिथिल कर दें पेट छाती कूल्हे कमर पीप ढिला कर दी कहीं कोई तनाव हो तो मानसिक इंस्ट्रक्शन देके उसको ढीला करे रिलैक्स करे बाएं हाथ की उंगलियां हथेली बाएं बाजू बायां कंधा दायां हाथ बाजू, दाया कंधा पूरी दाईं बाजू गर्दन चेहरा बाई गाल दाई गाली आंख आख के आसपास की मांसपेशियों को भी ढीला करे दाई आंख आख के आसपास की मांसपेशियां ढीले कर दें शिथिल कर दी माथा कुटी का भाग सिर सिर के बाल, एक दृष्टि अपने पूरे शरीर पर डाले क्या ये शिथिल हो गया है या अभी भी कहीं तनाव है अगर कहीं तनाव लग रहा है तो उसे रिलैक्स करें यथास्भव पूरे उपासना काल में इसी स्थिति को बनाए रखें, इस स्थिति का एक चित्र मन में बना लें चेहरे पर एक मुस्कान का भाव रखें। और ओम और गायत्री का उच्चारण करेंगे ओ भूर्भुवा स्व भर गो देवस्मही धियो यो न प्रचोदया अपने श्वास पे अपने ध्यान को लेके जाएंगे गहरा धीमा लयबद्ध बद्ध श्वास अंदर लें और उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ें अपना ध्यान दोनों नासिकाओं पर रहेगा अंदर जाती हवा को महसूस करे और बाहर आते श्वास को भी महसूस करें गहरा, धीमा लंबा लयबद्ध श्वास भरे और पूरे नियंत्रण के साथ छोड़े मन को दोनों नासिकाओं पर ही रखेंगे कोई और विचार आ भी रहा है तो जस्ट उसको दृष्टा भाव से देखें। मन को वापिस नासिका पर ले आएं और श्वास की गति को देखें। मन कहीं इधर उधर जाए वापिस नासिका पर ले आए लंबा गहरा पूरा नियंत्रित श्वास ले और छोड़े अब बाह्य प्राणायाम करेंगे श्वास पूरा अंदर भरे मूल इंद्रिय को संकुचित करते हुए पूरे वेग के साथ एक ही बार में श्वास बाहर छोड़ें, नाभि के नीचे भाग को पीछे ऊपर की ओर आकर्षित करें मन में ओम का उच्चारण करते रहें। यथा संभव श्वास को बाहर ही रोकें, जो युवा हैं स्वस्थ हैं, वो कुछ अधिक देर तक रोकें। जब सामर्थ्य पूरा हो जाए तो धीरे से मूल इंद्रिय को छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास अंदर भर ले एक दो सामान्य श्वास ले लें अपने से दूसरा बाह्य प्राणायाम करेंगे से संकल्प शक्ति बढ़ती है साधना में गति होती है इसको प्रयास पूर्वक करें जब समर्थ्य हो जाए धीरे से रिलैक्स करके श्वास को भर लें सारा ध्यान अपने श्वास पर और संवेदनाओं पर तीसरा बाह्य प्राणायाम करेंगे श्वास भरें, पूरा श्वास अंदर भरें, मूल को संकुचित करते हुए एक ही बार में वेग से वमन की तरह बाहर छोड़ेंगे पूरा खाली करें नाभी के नीचे भाग को पीछे ऊपर की ओर खींचे मन में लंबे स्वर से ओम का उच्चारण चलता रहे यथाशक्ति श्वास को बाहर ही रोके सामर्थ्य पूरा हो जाए तो धीरे से मूलबंध छोड़ते हुए श्वास ले लें प्रत्याहार मन को बाह्य विषयों से हटाकर अंदर ही अंदर संकुचित कर लें इंद्रियों का कोई विषय रूप रस गंध स्पर्श संपर्क में आ भी रहा है तो उस पर चिंतन ना करके मन को सर्वव्यापक निराकार ईश्वर के चिंतन में लगाए जैसे पंखे की आवाज पक्षी की आवाज सुनाई दे भी रही है तो उसे चिंतन का विषय नहीं बनाना वही छोड़ दे और मन को सर्वव्यापक ईश्वर में लगा दे। आधार लगाएंगे शरीर में जहां भी कहीं आपका पूर्व अभ्यास है नाभि में हृदय प्रदेश में कंठ प्रदेश में भूमध्य में या मूर्धा में अपने मन को अंदर ही अंदर वहां ले जाकर टिका दे बाहर से उस स्थान को नहीं देखना है अंदर से उस स्थान की संवेदना को महसूस करें, उस स्थान पर कोई गर्माहट कोई सुरसुराहट कोई खुजलाहट कोई झुनझुनाहट, सूक्ष्मता से देखेंगे तो कोई न कोई संवेदना अवश्य महसूस होगी आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे ये जो शरीर में संवेदना हो रही है यह मेरे शरीर में हो रही है अनुभव करने वाला मैं नित्य निराकार अनुस्वरूप आत्मा हूं मैं इस शरीर का नियंता हूं कंट्रोलर हूँ यह शरीर मेरा साधन है, सवारी है। जैसे गंतव्य स्थान पर पहुंच कर, हम गाड़ी या बस को छोड़ देते हैं वैसे ही एक दिन मैं अपने इस साधन को भी छोड़ के चल दूंगा मैं छोटा था तब भी यही आत्मा था थोड़ा बड़ा हुआ शरीर बढ़ा पर आत्मा वही और बड़ा हुआ ज वृद्ध हो गया हूं शरीर पढ़ रहा है पर मैं वही सूक्ष्म अनुस्वरूप आत्मा यह साधन मुझे परमात्मा से मिलने के लिए मिला है परमात्मा के ध्यान के लिए ऊंचे स्वर से तीन बार हम ओम का उच्चारण करेंगे जो मौन रहना चाहे वो मौन रह सकते हैं जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं उच्चारण के लिए श्वास भरे तो की भावना बनाएंगे मेरे चारों तरफ ऊपर नीचे दाए बाएन खन में विद्यमान है जैसे मैं हवा को अपने चारों तरफ महसूस करता हूँ वैसे ही इस क्षण ईश्वर के लिए अनुभूति बनाइए मेरे अंदर बाहर मेरे कपड़ों में मेरे आसन में जिस धरती पर मैं बैठा हूँ सब जगह ईश्वर मौजूद है जैसे मछली पानी में पैदा होकर पानी में ही जीवन जीकर पानी में ही मृत्यु को प्राप्त होती है वैसे ही मैं ईश्वर में पैदा हुआ हूँ ईश्वर में ही सारी अपनी गतिविधियां कर रहा हूँ और अंत में मैं ईश्वर में ही रहता हुआ मृत्यु को प्राप्त करूंगा गहरी अनुभूति बनाइए एक वस्तुओं में जिसका मैं उपयोग करता हूं जल भोजन वस्त्र सब में ईश्वर है पूरी तरह ईश्वर में डूबा हुआ हूँ जैसे पानी में डूबकर ऊपर का सारा संसार पीछे रह जाता है वैसे ही इस क्षण ईश्वर में डूबकर अनुभूति बनाइए हम स्वर से तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और सर्वरक्षक की भावना बनाएंगे ओ... रक्षक मेरी भी रक्षा करते हैं यह शरीर देकर इस जगत की रचना करके भोजन अन्न जल वायु सब उत्पन्न करके आपने मेरी रक्षा की है मैं आपकी रक्षा में रक्षित हूं प्रभु अपने जीवन की कोई घटना स्मरण करें जब आप विक्ट परिस्थिति में थे पर आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता मिली आप रक्षित हुए उस रक्षा की भावना को अभिस्मरण करके अनुभूति बनाइए विभिन्न प्रकार की रक्षा हमें अपने जीवन में उपलब्ध है उनको स्मरण करके कृतज्ञ हों में धन्यवाद करें कार की मिली रक्षाओं को स्मरण करके भविष्य के लिए भी निर्भय हो जावे ईश्वर हर काल में सर्वरक्षक है आगे भी हमारी रक्षा करेगा ऐसा विश्वास पैदा करे जैसे बच्चा माँ की गोदी में सुरक्षित महसूस करता है वैसे ही अपने आप को परम प्रिय ईश्वरीय माँ की गोदी में बैठा हुआ महसूस करे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे और निर्विकार की भावना बनाएंगे इतना धीमे कि मात्र आपको ही सुने ओम कार है निर्दोष है निर्मल हैं। मैं भी निर्विकार होना चाहता हूं, मैं भी दोषों को हटाना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह शुद्ध शांत और पवित्र होना चाहता हूं। वैचारिक दृष्टि से भावना बनाई कि इस क्षण आप ईश्वर की सन्निधि को महसूस कर रहे हैं तो उसकी निर्विकारता आप में भी आ रही है आप स्नेह स्ने निर्विकार होते जा रहे हैं निर्मल होते जा रहे हैं अपना दोष जो आपको दुखी करता हो जिससे आपको ग्लानी होती हो उसको स्मरण करके अपने से दूर होता हुआ महसूस करें अपने आप को उस दोष से विमुक्त हुआ महसूस करें Sure. मैं जो अपनी इस क्षण निर्मल स्थिति को महसूस कर रहा हूँ मैं वह व्यवहार काल में भी बनाए रखना चाहता हूँ ताकि मैं अधर्म से बच सकू धर्म के कार्यों में लग सकू अपनी इस निर्मल स्थिति की एक पहचान बनाए मन में छवि बनाए अपने को व्यवहार काल में दोषों से विमुक्त शांत निर्मल महसूस करें ऐसा व्यक्तित्व जैसा आप चाहते हैं वैसा ही दृष्टि पटल पर लाएं वैसा ही विचार करें निर्मल स्वच्छ हुआ मैं आज की उपासना में जो सर्वाधिक शांत स्थिति बनी हो सुखदायक स्थिति बनी हो उसका एक चित्र मन में बना लें यह आपकी आध्यात्मिक पूंजी है संपत्ति है व्यवहार काल में जब भी व्यथित हूं दुखित हूं तो इस स्थिति का स्मरण करके अपने को शांत कर लें निर्मल कर लें आज की उपासना के लिए और जीवन में प्राप्त हुए सैकड़ों सुख साधनों के लिए प्रभु कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कृतज्ञता प्रकट करेंगे हे ईश्वर आज तक प्राप्त हुए सैकड़ों सुख साधनों सगे संबंधियों इस शरीर सभी सुविधाओं के लिए मैं हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं धन्यवाद करता हूं आपके दिए हुए साधनों से मैं ये सब कर पाया मैं कृतज्ञ हूं प्रभु मैं कृतज्ञ हूँ कृपा करी कि मैं धर्म के कर्मों को करता हुआ शीघ्र अति शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करूं ऐसी प्रार्थना है प्रभु स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो धीरे से हाथों को थोड़ा सा विस्थापित कर लें, पैरों को खोल लें हाथों को मलेंगे नहीं मलेंगे नहीं जो स्थिति बनी है उसे बनी रहने दे पैरों को थोड़ा सा ठीक कर ले हाथ पीछे टिका कर पीठ को और गर्दन को सहारा दे दे आंखें बंद ही रखेंगे अभी अपने ध्यान को श्वास पर ले आएं, शरीर में जो संवेदनाएं महसूस हो रही हैं, उन उनपे ले आएं, जो साधना से पहले एक स्थिति बनी बनाई थी उसका अवलोकन करें स्मरण करे अब भी वही स्थिति है या बदल गई है अच्छी स्थिति के लिए अपने प्रति उत्साह पैदा करें और त्रुटियों के लिए आगे से सुधार करने का प्रण करें धीरे से हाथों को आखों पर रख लेंगे बिना घर्षण किए और जब इच्छा हो तो धीरे से आंखें खोल सकते हैं आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं मित्रों को नीचे ही रखें किसी से चर्चा न करते हुए धीरे धीरे जज्जिशाला के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शम सभी का धन्यवाद